बृहदारण्यक उपनिषद शंकर हिंदी अनुवाद अध्याय पहला चौथा श्लोक अध्य से आगे आत्मे तेवपासी इस वाक्य से शास्त्र के तात्पर्य का सूत्र रूप में संक्षेप से वर्णन किया गया फिर तद्यो यो देवा प्रत्यबुद्यत इत्यादि के के सहित द्वारा व्याख्या करने के लिए अभिष्ट उस शास्त्रार्थ के संबंध और प्रयोजन बतलाये गए तथा अथ अन्य देवता उपासते इत्यादि वाक्य से अविद्या को संसार उत्पत्ति में कारण बताया वहां यह कह कहा गया है कि अज्ञानी ऋणी होता है अर्थात पशु के समान देव कर्मादि की कर्तव्यता से युक्त होने के कारण परतंत्र होता है। किंतु देवादि कर्मों की कर्तव्यता में कारण क्या है? आश्रम इनमें जिस रूप निमित्त से संबद्ध कर्मों में इस परतंत्र संसारी जीव का ही अधिकार है वे वर्ण कौन से है ऐसा प्रश्न होने पर यहाँ से आरंभ किया जाता है इस अर्थ को प्रदर्शित करने के प्रयोजन से ही अग्नि सर्ग के पश्चात इंद्रादि सर्ग का वर्णन नहीं किया अग्नि सर्ग तो अग्नि सर्ग को तो प्रजापति की सृष्टि के सब प्रकार पूर्ति करने के लिए प्रदर्शित किया था प्रजापति सर्ग का शेषभूत होने के कारण इस इंद्र सर्ग को वही उसी के अंतर्गत समझना चाहिए यहाँ अविद्वान के कर्माधिकार में हेतु दिखाने के लिए उसी का वर्णन किया जाता है क्षत्रिय सर्ग तथा ब्राह्मण जाति के साथ उनके संबंध का वर्णन श्लोक आरंभ में यह एक ब्रह्म ही था, अकेले होने के कारण वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थन नहीं हुआ उसने अति अतिशयता से क्षत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की अर्थात देवताओं में क्षत्रिय जो ये इंद्र वरुण सोम रुद्र मेघ यम मृत्यु और ईशान आदि है उन्हें उत्पन्न किया अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है इसी से राजस्व में ब्राह्मण नीचे बैठ कर क्षत्रिय की क्षत्रिय में ही अपने यश को स्थापित करता है यह जो ब्रह्म है क्षत्रिय की योनि है इसलिए यद्यपि राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है तो भी राजस्व के अंत में वह ब्राह्मण का ही आश्रय देता है अतः जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण की हिंसा करता है वह अपनी योनि का ही नाश करता है जिस प्रकार श्रेष्ठ की हिंसा करने से पुरुष पापी होता है उसी प्रकार वह पापी होता है। आरंभ में यह ही था, अग्नि को रचकर रूप को प्राप्त हुआ वह ब्रह्म ही था ब्राह्मण जाति का अभिमान होने के कारण वह ब्रह्म कहा जाता है उस समय यह क्षित्री आदि समुदाय भी ब्रह्म से अपिन्न अर्थात एक ही था अर्थात पहले क्षत्रियादि भेद नहीं था वह ब्रह्म एक अकेला पालन करता से शून्य होने के कारण विभूति युक्त कर्म करने को समर्थन नहीं हुआ तब उस ब्रह्म ने मैं ब्राह्मण हूँ यह कर्तव्य है इस विचार से ब्राह्मण जाति निमित्त का कर्म करने की इच्छा करके कर्म करतृत्व स्वरूप विभूति के लिए श्रेय रूपम अत्यसत अर्थात प्रशस्त रूप की रचना की जिसकी रचना की गई थी वह रूप कौन सा था क्षत्र अर्थात क्षत्रिय जाति उन्हीं को यानीता इत्यादि वाक्य से श्रुति व्यक्ति भेद से दिखाती है अर्थात लोक में देवताओं में जो क्षत्रिय रूप से प्रसिद्ध है जातिवाचक शब्दों में विकल्प से बहुवचन होता है ऐसी स्मृति होने से अथवा भेदोप भेदोपचार से इंद्रादी व्यक्तियों के अनेक होने के कारण यहाँ क्षत्राणी इस पद में बहुवचन है वे कौन से हैं? श्रुति विशेष रूप से उन से उनमें भिन्न, भिन्न हैरुण ब्राह्मणों का राजा सोम पशुपति रुद्र विद्युत आदि का नायक मेघ पितरों का राजा यम रोग आदि का स्वामी मृत्यु और प्रकाशों का स्वामी ईशान इत्यादि जो देवताओं में क्षत्रिय है उन्हें उत्पन्न किया उसके पीछे इंदिरादी क्षत्रिय देवता से अधिष्ठित पुर और चंद्र और सूर्यवंशी मानव क्षत्रिय रचे गए ऐसे समझना चाहिए उन्हीं के लिए देव क्षत्र सृष्टि का आरंभ किया गया क्योंकि ब्राह्मण ने क्षत्रिय को अतिशय रूप से रचा है इसलिए क्षत्रिय से उत्कृष्ट ब्राह्मण जाति का भी नियमन करने वाला दूसरा कोई नहीं है इसलिए क्षत्रिय ऊंचे उठे हुए क्षत्रिय की उपासना करता है कहा राजस्व यज्ञ में उस समय वह क्षत्रिय अपने ब्रह्म इस नाम रूप यश को स्थापित करता है राजस्व यज्ञ में अभिषि मंजस्थ राजा के द्वारा ब्राह्मण नाम रूपी यश स्थापित करता है यह जो ब्रह्म ब्राह्मण है वह क्षत्रिय की प्रकृति योनी ही है इसलिए यद्यपि राजा परमता को राजसुयाभिषेक रूप गुण को प्राप्त हो जाता है तो भी अंत में के समाप्ति होने पर अपनी योनि ब्राह्मण जाति का ही आश्रय देता है अर्थात उसे पुरोहित करता यानी आगे स्थापित करता है और जो बलके अभिमान से अपनी योनि ब्राह्मण जाति की हंसा करता है अर्थात उसे नीचे दृष्टि से देखता है वह अपनी ही योनि का नाश करता है अर्थात अपने ही प्रसव का विच्छेद यानी विनाश करता है ऐसा करके वह पापियान बड़ा पापी होता है क्रूर होने के कारण क्षत्रिय पापी तो पहले भी था अब अपने प्रसाद की हिंसा कर करने से और भी अधिक पापी होता है जिस प्रकार लोक में श्रेष्ठ अधिक प्रशंसनीय की हिंसा पराभव करके पुरुष बड़ा पापी होता है, उसी प्रकार उसे भी बड़ा भारी पाप लगता है वैश्य जाति की उत्पत्ति क्षत्रियो की रचना हो जाने पर श्लोकमा रहा वह ब्रह्म विभूति युक्त कर्म करने में समर्थन नहीं हुआ उसने वैश्य जाति की रचना की जो ये वसु रुद्र आदित्य विश्व और मरुत इत्यादि देवगण गणश कहे जाते हैं उन्हें उत्पन्न किया वाष्य वह ब्रह्म धनोपार्जन करने वाले का अभाव होने के कारण कर्म करने में समर्थन नहीं हुआ उसने कर्म के साधन भूत धन का उपार्जन करने के लिए वैश्य जाति को रचा वे वैश्य लोग कौन थे ये जो देवजात है देव ने इस पद के जात शब्द में जो तो यह निष्ठा प्रत्यय है वह स्वार्थ में है तात्पर्य है कि ये जो देवजाति के भेद है जो गणश अर्थात एक एक गण करके कहे जाते हैं क्योंकि वैश्य लोग गणप्राय होते हैं वे प्राय अनेक मिलकर ही धनोपार्जन में समर्थ होते हैं एक एक करके नहीं वसु आ संख्या का गण है रुद्र ग्यारह तथा आदित्य बारह है विश्व तेरा है ये सभी विश्वा के पुत्र हैं अर्थात विश्व देवाहा का अर्थ है संपूर्ण देवगण इसी प्रकार उनचास मृदगण है शूद्र वर्ण की उत्पत्ति श्लोक तेरावा फिर भी वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ उसने शूद्र वर्ण की रचना की पूषा शूद्र वर्ण है यह पृथ्वी ही पूषा है क्योंकि यह जो कुछ है यही इसका पोषण करती है शर्त सेवक का अभाव होने के कारण फिर भी वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ उसने शौद्र वर्ण की सृष्टि की शूद्र ही शौद्र है यहाँ स्वार्थ में अण प्रत्यय होने पर आदि स्वर की वृद्धि हुई है किंतु यह जो उत्पन्न किया हुआ किया गया था वह शूद्र वर्ण कौन था पूषण जो पोषण करता है इसलिए पूषा कहलाता है किंतु यह कौन है? उसे श्रुति विशेष रूप से निर्देश करती है यह पृथ्वी पूषा है। फिर उसका स्वयं ही निर्वचन करके कहती है क्योंकि यह जो कुछ है उस सबका यही पोषण करती है धर्म की उत्पत्ति और उसके प्रभाव एवं स्वरूप का वर्णन श्लोक चौदाहवा तब भी वह विभूत युक्त करने में समर्थ नहीं हुआ उसने श्रेयो रूप कल्याण स्वरूप धर्म की अति सृष्टि की यह जो धर्म है क्षत्रिय का भी नियंत्रण है अतः धर्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं है इसलिए जिस प्रकार राजा की सहायता से प्रबल शत्रु को भी जीतने की शक्ति आ जाती है उसी प्रकार धर्म के द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान को जीतने की इच्छा करते हैं करने लगता है वह जो धर्म है निश्चय सत्य ही है इसी से सत्य बोलने वाले को कहते हैं कि यह धर्म वचन बोलता है तथा धर्म वचन बोलने वालों से कहते हैं कि यह सत्य बोलता है क्योंकि यह दोनों धर्म ही है ब्रह्मचारो वह ब्रह्म को रचकर भी क्षत्रिय जाति उग्र होती है इसलिए वह नियंत्रण में नहीं रह सकती इस आशंका से विभूत युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ तब उसने अतिशयता श्रेय रूप अतिशयता से श्रेयरूप उत्पन्न किया वह श्रेयरूप कौन है धर्म वह यह रचा हुआ श्रेयोरूप धर्म क्षत्र का भी क्षत्र यानी क्षत्रिय का भी नियंत्रण है और उग्र से भी उग्र है यद धर्म का अर्थ है जो धर्म अतः क्षत्रिय का भी नियंत्र होने के कारण धर्म से उत्कृष्ट कोई नहीं है क्योंकि उसी के द्वारा सबका नियमन होता है सो किस प्रकार यह बदलाया जाता है जो अबलियान यानी बहुत दुर्बल होता है वह भी बलियान अपनी अपेक्षा अधिक बलवान को धर्मरूपी बल के द्वारा जीतना चाहता है जिस प्रकार लोक में सबसे बलवान राजा की सहायता से साधारण कुटुंबी पुरुष अपने से अधिक बलवान का पराभव करना चाहता है उस प्रकार वह धर्म बल से जीतना चाहता है अतः सबकी अपेक्षा बलवत्तर होने के कारण धर्म सबका नियंत्रण है यह सिद्ध होता है वह जो लौकिक पुरुषों द्वारा व्यवहार किया जाने वाला व्यवहार रूप धर्म है निश्चय सत्य सत्य ही है, शास्त्रानुकूल का नाम है वह शास्त्रानुकूल अर्थ ही अनुष्ठान किए जाने पर धर्म नाम वाला होता है और शास्त्र के तात्पर्य रूप से ज्ञात होने पर वही सत्य कहलाता है क्योंकि ऐसा है इसलिए व्यवहार काल में सत्य यानी शास्त्रानुसार भाषण करने वाले को उसके समीपवर्ती धर्म और सत्यकार से जानने वाले लोग यह धर्मम वचन बोलता है प्रसिद्ध लौकिक अन्याय बोलता है ऐसा कहते हैं और इसी तरह उससे विपरीत धर्म यानी लौकिक व्यवहार बदला बताने वाले को यह सत्य बोलता है शास्त्र के अनुकूल बोलता है ऐसा कहते हैं ये जो जानी जाने वाली और की जाने वाली दो बातें बताई गई हैं ये दोनों धर्म ही है अतः यह ज्ञान और अनुष्ठान रूप धर्म शास्त्रज्ञ और अशास्त्रज्ञ सभी का नियमन करता है इसलिए वह क्षत्र का भी क्षेत्र है अतः उसका अभिमान रखने वाला अज्ञानी पुरुष उसके किसी विशेष रूप का अनुष्ठान करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शुद्ध रूप किसी निमित्त विशेष में अभिमान करने लगता है ये ब्राह्मणादिवर्ण स्वभावता ही कर्माधिकार के कारण है आत्मोपासना की आवश्यकता श्लोक पंद्रहवा वे ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण है इन्हें उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा अग्नि रूप से देवताओं में ब्राह्मण हुआ तथा मनुष्य में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय वैश्य रूप से वैश्य और शूद्र रूप से शूद्र हुआ इसी से अग्नि में ही कर्म करके देवताओं के बीच कर्म फल की इच्छा करते हैं तथा उसे मनुष्यों के बीच ब्राह्मण जाति में ही कर्मफल की इच्छा करते हैं क्योंकि ब्रह्म इन दोनों रूपों से ही व्यक्त हुआ था तथा जो कोई इस लोक से आत्मलोक का दर्शन किए बिना ही चला जाता है उसका यह अविदित आत्मलोक शोक मोहादि की निवृत्ति के द्वारा पालन नहीं करता जिस प्रकार की बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा बिना अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कर्म इस प्रकार आत्मलोक को न जानने वाला पुरुष यदि इस लोक में कोई महान पुण्यकर्म भी करे तो भी अंत में उसका वह कर्म क्षीण ही हो जाता है अतः आत्मलोक की ही उपासना करनी चाहिए जो पुरुष आत्मलोक की ही उपासना करता है उसका कर्म क्षीण नहीं होता इस आत्मा से पुरुष वस्तु की कामना करता है उसी, उसी कर उत्प, उत्पन्न किया ऐसा तो उपसंहार है वह आगे के अर्थ से संबंध दिखलाने के लिए है वह जो उत्पत्ति करता ब्रह्म था वह किसी अन्य रूप से नहीं अग्नि रूप से ही देवताओं में ब्रह्म यानी ब्राह्मण जाति हुआ तथा वह ब्रह्म मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण हुआ इसी प्रकार अन्य वर्णों में विकारांतरक को प्राप्त हो क्षत्रिय रूप से इंद्रादि देवताओं से अधिष्ठित क्षत्रिय हुआ तथा वैश्य रूप से वैश्य और शूद्र रूप से शुद्र हुआ क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्म क्षत्रियदि में विकर्प प्राप्त हो गया है केवल अग्नि और ब्राह्मण में ही वह निर्विकार है इसलिए लोग अग्नि में ही देवताओं के बीच लोक कर्मफल की इच्छा करते हैं अर्थात अग्नि संबंधी कर्म करके उसके फल की इच्छा करते हैं उसी प्रयोजन के लिए अर्थात कर्मा फल दान करने के लिए ही वह ब्रह्मा कर्म के आधार है कर्म कर्म प्रार्थना करते हैं यह उचित ही है तथा मनुष्यों में अर्थात मनुष्यों के बीच में कर्म फल पाने की इच्छा होने पर अग्नि आदि के कारण होने वाली क्रिया की अपेक्षा नहीं है तो फिर क्या बात है वहां ब्राह्मण में अर्थात ब्राह्मण जाति मात्र का स्वरूप प्राप्त कर लेने पर पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है जहाँ पुरुषार्थ की सिद्धि देवाधीन होती है वही अग्नि आदि से संबंध रखने वाले कर्मों की अपेक्षा होती है यही बात स्मृति से भी सिद्ध होती है इसमें संदेह नहीं ब्राह्मण अन्य अग्नियादि संबंधी कर्म करे अथवा न करे जप से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है मित्र सूर्य देवता संबंधी गायत्री मंत्र का जप करने के कारण अथवा संपूर्ण भूतों को मित्र की भांति अभय देने वाला होने से ब्राह्मण मित्र कहलाता है इसके सिवा ब्राह्मण के लिए ही सन्यास का विधान होने से भी मनुष्य लोक में उसकी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है अतः मनुष्यों में ब्राह्मणत्व में ही लोग फल की इच्छा करते हैं जो कि साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा था वह कर्म के करता और अधिकरणारूप ब्राह्मण और अग्नि दो से ही व्यक्त हुआ था। यहां कोई कोई लोक की इच्छा करते है। यहां अर्थ नहीं है। क्योंकि वर्ण विभाग का प्रस्ताव अविद्या के प्रकरण में कर्माधिकार का निरूपण करने के लिए किया गया है इसके सिवा आगे के वाक्य में स्व ऐसा विशेषण दिया है यदि यहाँ लोक शब्द से परमात्मा ही कहा जाए तो स्वम लोकम इस वाक्य के आगे में स्वम यह विशेषण निरर्थक होगा यदि अग्नि की अधीनता से प्रार्थना किया जाने वाला प्रकृत लोक स्वलोक से भिन्न हो तभी स्वम यह विशेषण प्रस्तुत परलोक की निवृत्ति के लिए होने के कारण सार्थक होगा क्योंकि स्वरूप से परमात्मा लोक का तो व्यभिचार भेद है नहीं केवल अविद्यात लोगों का ही व्यभिचार है आगे के क्षीयत से श्रुति कर्मजनित लोगों का स्वलोक से व्यभिचार बतलाती है ने कर्म करने के लिए वर्णों की रचना की थी वह धर्मसज्ञक कर्म, कर्म कर्तव्य रूप से सभी का नियंता और पुरुषार्थ का साधन है अतः यदि उसी कर्म से परमात्मा स्वलोक अज्ञात होने पर भी प्राप्त हो जाता है तो फिर रूप से उसी के लिए और क्या करने की आवश्यकता है इस पर कहती कारण अथवा ब्राह्मण जाति मात्रा के कर्म कर्माभिमान के कारण कर्मा आगंतुक पिंड ग्रहण रूप सांसारिक अनात्म भूत लोक से अपने आत्मा लोक को जो आत्मस्वरूप होने के कारण है, मैं इस अभ्योक तो रहने पर लौकिक दृष्टान्त में दशम संख्या की पूर्ति के समान इस आत्मा का शोक मोह एवं भय आदि दोषों की निवृत्ति द्वारा भरण यानी पालन नहीं करता तथा तो लोक में जिस प्रकार अनु नक्त, अनु नक्त बिना अध्ययन किया हुआ वेद कर्मादि के अवभूत रूप से पालन नहीं करता एवं अन्य कृषि आदि अपने स्वभाव से अभिव्यक्त न होने पर अपने फल प्रदान के द्वारा पालन नहीं करता उसी प्रकार स्वलोक आत्मा अपने नित्य स्वरूप से अभिव्यक्त न होने पर अविद्या के विनाश द्वारा पालन नहीं करता शंका किंतु आत्मलोक के साक्षात्कार ज्ञान के कारण होने वाली की क्या है क्योंकि हेतु स्वभाव इसलिए उसके कारण उसका पालन अक्षय हो जाएगा समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि किया जाने वाला कर्म क्षीण होने वाला है इसी से श्रुति ऐसा कहती है जो कोई इस संसार में चाहे वह आश्चर्य जैसा महात्मा भी हो इस प्रकार न जानने वाला अर्थात आत्मलोकों को उपरुक्त रीति से जानने वाला नहीं है वह इस विचार से कि मुझे अनंत की प्राप्ति होगी निरंतर महान अर्थात से फल देने वाले कर्म भी करे तो भी उस अविद्वान का वह कर्म अविद्याजनित काम रूप हेतु वाला होने से स्वप्न दर्शन रूप भ्रम से होने वाले ऐश्वर्य के समान फलोपभोग के अंत में क्षीण ही हो जाता है क्योंकि उसके कारणभूत अविद्या और काम चलायमान है इसलिए उस कर्मफल के क्षय की अनिवार्यता उचित ही है अतः पुण्यकर्म पुण्यकर्म फल के द्वारा अनंत काल तक पालन की आशा है ही नहीं अतः स्वलोक आत्मा की ही उपासना करें आत्मा नोकोपासित वा इस वाक्य में आत्मान यह पद स्व लोकम इस अर्थ में है क्योंकि स्वम लोकम में इस प्रकार स्व शब्द से आगे शब, स्व शब्द से प्रकरण का आरंभ हुआ है और यहाँ शब्द का प्रयोग किया नहीं गया वह जो आत्मलोक की ही उपासना करता है उसे क्या होता है तो बतलाते हैं उसका कर्म क्षीर्ण नहीं होता क्योंकि वस्तुतः उस आत्मवित्त में कर्म का अभाव ही है अतः यह कथन तो नित्य का अनुवाद मात्र है तात्पर्य है कि जिस प्रकार अविद्वान अभि, के लिए क्षय शे, कर्म क्षय रूप संसार दुख निरंतर रहता है उस प्रकार इस विद्वान के लिए उसकी सत्ता नहीं है जैसे कि राजा जनक ने कहा था मिथिला के जलने से मेरा कुछ नहीं जलता भरतु प्रपंचादि कुछ अन्य व्याख्याकारों का कथन है कि स्वात्मलोक के उपासक का कर्म ज्ञान का संयोग होने के कारण क्षीण नहीं होता वे कर्म से संबद्ध लोग शब्द का अर्थ दो प्रकार से कल्पना करते हैं उसमें एक तो व्याकृत रूप से स्थित कर्माधीन हरण्य गर्भ नामको अव्याकृत रूप से स्थित अर्थात कारण रूप को प्राप्त करके उपासना करता है उसका वह कर्म क्षीण नहीं होता क्योंकि वह अपरिचिन्न कर्मात्मदर्शी है उसकी यह कल्पना है तो सुंदर परंतु श्रुति सम्मत नहीं है क्योंकि श्रुति के द्वारा तो स्वलोक शब्द से प्रकरण प्राप्त परमात्मा है काही ही प्रतिपादन किया गया है कारण उसने स्वलोकम इस प्रकार आरंभ कर फिर स्व शब्द को त्याग कर उसकी जगह आत्मा शब्द का प्रयोग करके उसी का आत्मा ने आत्मानव लोक उपासित इस प्रकार पुनः निर्देश किया है इसलिए यहाँ कर्म संबंधी लोक की कल्पना का तो अवसर है ही नहीं इसके सिवा आगे के किम प्रजा करमो यो अयमात्मा नो अयमात्मा लोक इस केवल ज्ञान विषय वाक्य से वाक्य से उसे विशेषित भी किया गया है यह श्रुति अयमात्मा नो लोक ऐसा कहकर उसे पुत्र कर्म और अपरा विद्या द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों से पृथक करती है तथा यह भी कहा है इसका यह लोक किसी भी कर्म से नष्ट नहीं होता यह उसका उत्कृष्ट लोक है उन विशेषण युक्त वाक्यों से इस वाक्य की एक वाक्यता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ भी सोम लोकम ऐसा विशेषण देखा जाता है यदि कहो कि ऐसा बात है तो इससे कामना करता है ऐसा कहना उचित नहीं है अर्थात यदि ऐसी शंका की जाए कि यदि यहाँ स्वलोक परमात्मा ही है और उसकी उपासना से पुरुष तद्रूप ही हो जाता है तो ऐसा निश्चय होने पर उससे जो जो चाहता है उसी उसी की रचना कर लेता है इस प्रकार आत्म प्रप्ति से भिन्न फल बतलाना उचित नहीं है तो यह ठीक नहीं क्योंकि यह वाक्य स्वलोक की उपासना की स्तुति करने वाला है इसका यही तात्पर्य है कि सारे इष्ट सिद्धि आत्मलोक से ही हो सकती है इससे भिन्न और कोई वस्तु मांगने योग्य नहीं है क्योंकि आत्मज्ञ पूर्ण काम होता है जैसा कि आत्मा से प्राण है आत्मा से ही आशा है इत्यादि से सिद्ध होता है अथवा पूर्ववत यह आत्मज्ञ का सर्वात्म भाव प्रदर्शित करने के लिए है यदि आत्मज्ञ परमात्मा ही हो जाता है अभी असमान मन इस प्रकार आत्मशबद का प्रयोग उचित होगा इसका अर्थ यह है कि इस स्वरूपभूत प्रकृति आत्मलोक से अन्यथा प्रकृति परमात्मलोक और व्याकृतावस्था व्याकृत रूप से स्थित ब्रह्मलोक की व्यावृत्ति के लिए श्रुति शब्द लोक शब्द का अव्याकृतावस्थात्मणों लोकात् प्रकार विशेषण पूर्वक उल्लेख करती अतः यह स्व ऐसा प्रकृत विशेषण रहते हुए जिसकी श्रुति कोई चर्चा नहीं करती उस पर और अपर ब्रह्म के मध्यस्थ मध्य मद्ध की अव्याकृत नाम वाली अवस्था को ग्रहण नहीं किया जा सकता कर्माधिकारी जीव किन किन कर्मों के कारण समस्त प्राणियों का लोक है अथो अयम व आत्मा यह वर्णाश्रमा का अभिमान रखने वाला तथा धर्म से नियंत्रित अज्ञानी संबंधी कर्म की कर्तव्यता के कारण पशु के समान परतंत्र है ऐसा बताया गया है किंतु वे कर्म कौन से हैं जिनकी कर्तव्यता से वह पशु के समान परतंत्र होता है और कौन से वे देवादि हैं जिनका वह कर्मों के द्वारा उपकार करता है ऐसा प्रश्न होने पर उन दोनों का वर्णन करती है। श्लोक आत्मा गृही धिकारी समस्त जीवों का लोक भोग्य है वह जो हवन और यज्ञ करता है उससे देवताओं का लोक होता है जो स्वाध्याय करता है उससे ऋषियों का जो पितरों के लिए पिंडदान करता है और संतान की इच्छा करता है उससे पितरों का जो मनुष्यों को वासस्थान और भोजन देता है उससे मनुष्यों का और जो पशुओं का तृण एवं जलादि पहुंचाता है उससे पशुओं का लोक होता है इसके घर में जो कुत्ते बिल्ली आदि श्वापद पक्षी और चीटी पर्यत जीव जंतु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं उससे यह उनका लोक होता है जिस प्रकार लोक में अपने शरीर का अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार ऐसा जानने वाले का सब जीव अविनाश चाहते हैं। उस इस कर्म की है कर्तव्यता पंचमहायु प्रकरण में ज्ञात है और अवदान प्रकरण में इसकी मीमांसा की गई है भाष्यर्थ मूल में अथो यह निपात वाक्य का उपक्रम आरंभ करने के लिए है यह जो कर्माधिकारी अज्ञानी गृहस्थ रूप शरीर इंद्रिय संघात विशिष्ट प्रकृति पिंड वह आत्मा कहलाता है वह देवताओं से लेकर चीटी समस्त प्राणियों का लोक भोग्य है क्योंकि वर्णाश्रमादि विधित तो कर्मों के द्वारा वह सबका उपकारी है वह किन कर्म विशेषों के द्वारा किन भूत विशेषो का उपकार करने के कारण उनका लोक भोग्य होता है सो कहा जाता है वह ग्रही जो हवन और यजन करता है देवता के उद्देश्य से वस्तु में स्वत्व त्यागना याग है उसी में जब आहुति देना इतना कर्म अधिक होता है तो उसे होम कहते हैं उस होम यागरू कर्म से उसकी अवश्य कर्तव्यता के कारण पुरुष पशु के समान देवताओं के अधीन होने से बंधा हुआ है इसलिए उसका लोक भोग्य है तथा जो जो अनुवचन अर्थात स्वाध्याय करता है, है, उसके कारण वह का लोक पितृगण को पिंडोदक, पिंडो प्रदान करता है और जो प्रजा की इच्छा यानी संतान के लिए प्रयत्न करता है यह इच्छा शब्द उत्पत्ति का उपलक्षण कराने के लिए है तात्पर्य है कि वह जो प्रजा उत्पन्न करता है उस कर्म के द्वारा उसकी अवश्य कर्तव्यता के कारण वह पितृगण का लोक अर्थात पितरों के भोग्य रूप से उनका परतंत्र लोक होता है। तथा वह जो स्थान और जल आदि देकर मनुष्य को घर में ठहराता है तथा घर में ठहरे हुए अथवा न ठहरे हुए भी भोजनार्थी मनुष्यों को जो भोजन देता है उससे वह मनुष्यों का लोक है और पशुओं को जो तृण और जल प्राप्त कराता है उससे वह पशुओं का लोक है एवं इसके घर में जो स्वापद पक्षी एवं जीव जंतु कर्ण उपजीवी होते हैं उससे वह उनका लोक है, क्योंकि इन देवादि का उपकार करता है इसलिए जिस प्रकार लोक में अपने शरीर के लिए पुरुष अरिष्टि अविनाश अर्थात अपनेपन के भाव की अप्रच्युति चाहता है तथा अपने पन के भाव की चुति से भय से उसका पोषण एवं रक्षण करके सब प्रकार से पालन करता है उसी प्रकार इस तरह जानने वाले का अर्थात मैं समस्त भूतों का भोग्य हूँ मुझे ऋणी के समान इन सब का इस प्रकार अवश्य प्रतिकार करना चाहिए इस प्रकार अपने विषय में कल्पना करने वाले का उपयुक्त देवादि समस्त भूत अरिष्टि अविनाश चाहते हैं जिस प्रकार कोई कुटुंबी अपने पशुओं की रक्षा करता है उसी प्रकार अपने अधिकार की अप्रच्युति के लिए वे सब इसकी वे इसकी सब ओर से रक्षा करते हैं इसी से पहले मंत्र में यह कहा गया है अतः देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि लोग आत्म तत्व को जाने वह यह अर्थात उपयुक्त कर्मों का ऋण के समान अवश्य कर्तव्य पंच यज्ञ प्रकरण में विदित है तथा अवदान प्रकरण में कर्तव्य रूप से इसकी मीमांसा हुई है विचार किया गया है यदि ब्रह्म को जानने वाला पुरुष कर्तव्यता बंधन रूप उस पशु भाव से मुक्त होता है तो यह किसकी प्रेरणा से विवशसा होकर कर्मबंधन के अधिकार में प्रवृत्त होता है तथा उससे मुक्ति पाने के उपाय रूप ज्ञानाधिकार में परिवर्तन नहीं होता पूर्व पक्ष पहले कहा जा चुका है कि देवगण उसकी रक्षा करते हैं सिद्धांत ठीक है परंतु वे भी कर्माधिकार के द्वारा अपनी विषयता को प्राप्त हुए लोगों की ही रक्षा करते हैं अन्यथा यदि ऐसा माना जाए कि सभी की रक्षा करते हैं तो बिना किए कर्म की प्राप्ति और कृतकर्म का नाश होने का प्रसंग उपस्थित होगा वे विशिष्ट अधिकार पर आरूढ़ न हुए सामान्य पुरुष मात्र की रक्षा नहीं करते अतः कोई ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेरित होकर वह बलात् आत्मलोक से बहिर्मुख हो जाता है पूर्ववक्ष अच्छा तो वह अविद्या है क्योंकि अविद्यवान पुरुषी बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है सिद्धांति वह भी प्रवृत्ति का नहीं है वह तो वस्तु के स्वरूप का आवरण करने वाली ही है हाँ जिस प्रकार अंधत्व गड्ढे में गिरने का हेतु होता है उसी प्रकार यह प्रवर्तकता को प्राप्त होती है ऐसी तो सिद्धांति वह यहाँ बताया जाता है वह ऐसा यानी काम है स्वाभाविक विद्या में रहने वाले मूर्ख लोग बाह्य कामानाओं का अनुसरण करते हैं ऐसा कटश्रुति में भी कहा गया है तथा स्मृति में भी यह काम यह क्रोध ऐसा कहा है मानव धर्मशास्त्र में भी सारी प्रवृत्ति काम से ही होने वाली है ऐसा कहा है वही विषय यहाँ अध्याय की समाप्ति पर्यंत विस्तार से प्रदर्शित किया जाता है प्रवृत्ति के बीजभूत काम और पांच कर्म का वर्णन श्लोक सत्रहवा पहले एक आत्मा ही था उसने कामना की कि मेरी स्त्री हो फिर मैं प्रजा रूप से उत्पन्न हो, फिर मेरे धन हो फिर मैं कर्म करूँ बस इतनी ही कामना है इच्छा करने पर इससे अधिक कोई नहीं पाता इससे अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरा स्त्री हो फिर मैं संतान रूप से उत्पन्न हो, तथा मेरे धन हो तो फिर मैं कर्म करूँ वह जब तक इनमें से एक एक को भी प्राप्त नहीं करता तब तक वह अपने को अपूर्ण ही मानता है उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है मन ही इसका आत्मा है वाणी स्त्री है प्राण संतान है और नेत्र मानुष्य वित्त है क्योंकि वह नेत्र से ही गौ आदि मानुष्य वित्त को जानता है श्रोत्र दैव वित्त है क्योंकि श्रोत्र से ही वह उसे दैवी वित्त को सुनता है आत्मा शरीर ही इसका कर्म है क्योंकि आत्मा से ही यह कर्म करता है वह यह यज्ञ पांग है पशु पांग है पुरुष पाक्त है तथा यह जो कुछ है सब पांग है जो ऐसा जानता है वह इस सभी को प्राप्त कर लेता है आत्मा वेदमग्र आसीत आत्मा ही अर्थात स्वाभाविक अविद्वान देह और इंद्रिय का संघात रूप वर्णी ब्रह्मचारी ही स्त्री संबंध होने से पूर्व था इस प्रकार यहां आत्मा कहा गया है बीजभूता का विद्या से युक्त वह अकेला ही था उसने अपने में कर्दि कारक क्रिया एवं कर्मात्मकता की अध्या रूप रूपा स्वाभाविक अविद्याजनता वासना से युक्त होकर कामना की इस प्रकार कामना की मेरे अर्थात मुझ करता के कर्मा की हेतु प्रजा रूप से मैं स्वयं ही उत्पन्न हूँ तथा मेरे कर्म का साधन भूत गौ आदि रूप धन हो फिर मैं, मैं, मैं अभ्युदय और निश्रेयस का साधन रूप कर्म करू अर्थात वह कर्म करू जिससे मैं पूर्ण होकर देवादि के लोगों को प्राप्त कर सकूं तथा पुत्र धन और स्वर्ग आदि के साधन कामने कर भी करूं इतना ही अर्थाद, इतने विषय से ही काम है ये जो स्त्री पुत्र वित्त और कर्म है बस इतना ही कामना करने योग्य विषय है यह साधना रूप ऐसा है मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक ये तीनों लोग इस साधा के साधनषणा के फलस्वरूप है इन्हीं तीनों लोकों के लिए जाया पुत्र वित्त एवं कर्म रूपा साधन होती है अतः यह एक ही है जो कर लाती है। वह ऐसा एक होने पर भी साधन की अपेक्षा वाली है इसलिए दो प्रकार की है इसी से श्रुति यह निश्चय करेगी कि ये दोनों ऐशणाए ही है सारे आरंभ फल के लिए होते है अतः प्राप्त का वर्णन कर ही दिया गया इतना ही काम है। है। इस प्रकार उसी का निश्चय किया जाता भोजन का वर्णन कर दिए जाने पर तजनित तृप्ति का अलग वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भोजन तो उसी के लिए होता है वे ये साध्य साधन रूप ऐषणा एक काम है जिस काम से प्रेरित हुआ अज्ञानी पुरुष रेशम के कीड़े के समान अपने को विवश होकर लपेट लेता है तथा अपने को में ही अटकाए रखकर बहिर्मुख हो आत्मलोक को नहीं जान पाता ऐसा ही में भी कहा है जो पुरुष अग्नि संबंधी कर्मों में मुग्ध है उसकी चरम गति धूम मार्ग ही है वह आत्मलोक को नहीं जान पाता इत्यादि किंतु कामनाओं की एतावत्ता इतनापन कैसे निश्चय की जाती है क्योंकि वे तो अनंत है कामनाओं का तो कोई अंत नहीं है ऐसी आशंका करके उसका कारण कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता लोक में फल और साधन से व्यतिरिक्त कोई भी दृष्ट या अदृष्ट प्राप्तव्य पदार्थ नहीं है कामना तो किसी प्राप्तव्य विषय के लिए ही होती है और वह इसके सिवा नहीं इसलिए यह उचित यह कहना उचित है कि बस इतना ही काम है यहां कहना यह है है कि दुरुष्ट और दुरुष्ट साध्य साधन तथा पुरुष के अधिकार का विषयभूत जो है, वही काम है अतः विद्वान को इससे ऊपर उठना चाहिए क्योंकि वह अविद्वान कामी आत्मा पहले इसी प्रकार कामना करता था अतः उससे पूर्वोत्तर भी ऐसे ही कामना की होगी क्योंकि यह लोक स्थिति है और प्रजापति का यह सर्ग भी इसी प्रकार हुआ हुआ, है। पहले अज्ञानवश उसे भय फिर काम से प्रेरित होकर अकेले रति न करने के कारण उस अति की निवृत्ति के लिए उसने स्त्री की इच्छा की उससे वह संयुक्त हुआ और फिर यह सृष्टि हुई इस प्रकार पहले कहा जा चुका है इसलिए इस समय भी उसकी सृष्टि में स्त्री परिग्रह से पूर्व एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे स्त्री हो फिर मैं प्रजा रूप से उत्पन्न हो तथा मेरे धन हो और फिर मैं कर्म करूं। इस प्रकार यह पूर्वोक्त अर्थ वाला वाक्य है इस प्रकार कामना करके स्त्री आदि का संपादन करने वाला यह पुरुष जब तक इन पूर्वोक्त स्त्री आदि में से एक को भी प्राप्त नहीं कर लेता तब तक यह अपने को मैं असंपूर्ण हूँ ऐसा मानता है फलता जब यह इन सभी का संपादन कर लेता है तभी उसकी पूर्णता होती है किंतु जब यह उस पूर्णता का संपादन करने में समर्थ नहीं होता उस समय उसके पूर्णत्व के संपादन के लिए श्रुति इस प्रकार कहती है: उस अपूर्णता के अभिमानी की यह पूर्णता इस प्रकार होती है किस प्रकार उसके इस देहेंद्रिय संघात का विभाग किया जाता है उसमें अन्य सारा कार्य करण समुदाय मन का अनुसरण करने वाला है इसलिए प्रधान होने के कारण उसमें मन ही आत्मा के समान आत्मा है जिस प्रकार परिवार का स्वामी स्त्री आदि का आत्मा होता है क्योंकि स्त्री पुत्र धन और कर्म ये चारों उसका अनुसरण करने वाले होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी पूर्णता के लिए मन आत्मा है ऐसी कल्पना की गई है तथा वाणी स्त्री है क्योंकि मन का अनुवर्तन करना यह स्त्री के साथ वाणी की समानता है वाक्य विधि निषेध रूप शब्द है यह श्रोत द्वारा मन से ग्रहित निश्चित और प्रयुक्त होता है इसलिए वाक मन की स्त्री के समान है पति-पत्नी स्थानीय मन और से कर्म संपादन के लिए प्राणी का जन्म होता है इसलिए प्राण उनकी संतान के समान है यह प्राण ज्युष्टादि रूप कर्म नेत्र से दिखाई देने वाले धन से साध्य है इसलिए नेत्र मानुष वित्त है वित्त दो प्रकार का होता है मानुष और अमानुष अतः अमानुष्य वित्त की निवृत्ति के लिए मानुषम यह विशेषण दिया गया है गौ आदि मनुष्य संबंधी वित्त और कर्म साधन है इसलिए वह मानुष मानुष्य है उससे संबंध रखने के कारण नेत्र मानुष्य वित्त है क्योंकि नेत्र से ही मनुष्य मानुष्य को यानी गौ आदि को देखता है तो फिर दूसरा अमानुष्य वित्त क्या है श्रोत यह दैववित्त है क्योंकि विज्ञान देव विषयक होता है विज्ञान दैव वित्त है यहाँ उस विज्ञान की संपत्ति का विशेष श्रोत्र ही है दैववित्त है क्यों क्योंकि पुरुष श्रोत्र से ही उस दैव विज्ञान को सुनता है अतः विज्ञान श्रोत्र के अधीन होने के कारण श्रोत्र ही वह दैव है किन्तु इस आत्मा से लेकर वित्त पदार्थों से निष्पन्न होने वाला यह कौन सा कर्म है सो बतलाया जाता है आत्मा ही इसका कर्म है। आत्मा शब्द से यह शरीर का कथन होता है किन्तु यह आत्मा कर्म स्थान कैसे है क्योंकि यह कर्म का हेतु है यह कर्म का हेतु किस प्रकार है क्योंकि इस आत्मा यानी शरीर से ही जीव कर्म करता है जिस प्रकार जायादि रूपा बाह्य अपूर्णता है उसी प्रकार उस शरीर की अपूर्णता का अभिमान करने वाले की इस प्रकार यानी यानी ऐसा जानने से निष्पन्न हो जाती इसलिए वह यह आत्मदर्शन पांगत पांगत है पांक पांच के द्वारा निष्पन्न हुआ यज्ञ अर्थात कर्म न करने वाले द्वारा भी यह केवल दृष्टिमात्र से निष्पन्न होता है किंतु पंचत्व के संपादन मात्रा से इसका यज्ञत्व कैसे सिद्ध होता है सो बतलाया जाता है क्योंकि बाह्य भी पुरुष और पशु से साध्य है और वह पुरुष एवं पशु भी मन आदि पंचत्व के संबंध से पांगत ही है यही बात श्रुति कहती है पशु यानी आदि है, पुरुष पांग है पुरुष भी यद्यपि पशु ही है तथापि अधिकारी होने से इसकी विशेषता है इसलिए इसे अलग ग्रहण किया है अधिक क्या यह कर्म का साधन और फल सभी पांग है तथा यह जो कुछ भी है सभी पांग है इस प्रकार जो अपने पांग यज्ञ रूप से भावना करता है अथवा जो इस प्रकार जानता है वह इस संपूर्ण जगत को आत्मा स्वरूप से प्राप्त कर लेता है चौथा ब्राह्मण समाप्त